तब से व्यवहार रहा साध्य प्रमाण के बारे में जो आपने अनुमित बनाया था क्या बनाया था प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाधिगाम प्रमाणमिति व्यवहार का प्रमाणम इतने कहते परमाकरण ऐसे कह सकते थे प्रमाण मिट्टी व्यवहार इतनी लंबी साध्य बनाने की क्या जरूरत है इस पर विचार करते हुए कह रहे हैं व्यवहार तक साध्य बनाना जरूरी है अत्र से व्यवहार है साध्य न तो प्रमाणत्व केवल प्रमाणत्व का साध्य नहीं बनाया जाएगा कारण क्या है तमाकरणत्व के प्रमाण क्या है परमाकरणत्व हेतु क्या है प्रमाकरणत्व साध्य और हेतु बराबर हो जाएगा हाँ। अभेदेना प्रमाकरणत् हेतु और अभेदेना साध्य दोष साध्य नाम का दोष आ जाएगा इसीलिए इतना ही साध्य साध्य बनाना ठीक कि करोगे प्रमाण तो क्या है कहो क्या तो और हेतु क्या है प्रमाकरण बना दिया हेतु और साथ ही मंत्र क्या रह जाएगा एक सबसे बड़ा दोष है हेतु और साध्य समान हो जाना अभेद होना भी एक शास्त्रार्थ में हारने के प्रति निग्रह के अंतर्गत दोष माना गया है बाईस दोषों में से वो दोष आ जाएगा इसीलिए आपको क्या साध्य में और हेतु में फर्क करने के लिए कहना पड़ेगा प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणमी व्यवहार तदय केवल व्यति के दर्श्यता इस प्रकार से केवल व्यति के हेतु के बारे में आपको पूरा बता दिया अब आइए कश्चित अन्यो हेतु केवल अनुभ ऐसा भी वृत्व होते हैं जो केवल अनुभ होते भाव व्याप्ति बनेगा अभाव अभावर्ग व्याप्ति नहीं बनेगा यथा शब्द प्रमेद किसने अनुमान कर दिया अभिदेय शब्द यद प्रमेयम तद अभिधय यथाघटी शब्द अभिदेय प्रतिज्ञा प्रमे तु ये उदाहरण वाक्यमेय तद अभिधय यथाघट अयम अयम निगम वाक्य तथा वाक्य हो गया शब्दस्य अगर शब्द से शब्द विपक्ष के में, में अभिन साध्य है प्रमे सच केवल अनु और यह हेतु केवल अनु हो सकता है क्यों यदि नवती तत्मेय नव अमुक ऐसे कोई दृष्टान मिलेगा नहीं यदि व्यतिरिक दृष्टान्त जैसे अभाव पर व्याप्ति बनाने पर उसका कोई दृष्टांत आपको मिलेगा सर्वत्र ही प्रमाणिक तो दृष्टांत सर्वत्र जो है प्रामाणिक पदार्थ को ही दृष्टांत बनाया जाता दृष्टान सच प्रमेस्ती और प्रामाणिक जो दृष्टांत होगा जब भी आप बनाओगे जितने भी आप ढूंढो दृष्टांत करके वह सब क्या होगा प्रमेय होगा या होगा और ना पक्ष रहे स्वच्छ इस प्रकार से कोवलानवी के दृष्टांत इन्होंने समझा दिया जिसके बारे में तार्किक रक्षा में वो सुंदर श्लोक बनाया सर्वेश के सपक्षेश समन्वयी विपक्ष शून्यम पक्ष व्यापकम केवल अन्वयी सर्वेशु केशुचि सपक्षेशु स पक्षों में समन्वयी रहता है विपक्ष शून्य विपक्ष रहित पक्ष से व्यापक पक्ष में पूरा व्यापक एकांश में एकांश में नहीं ऐसी बात नहीं ऐसे हेतु तो का नाम ही केवल अन्वयी होता है विचार तो उठता है सर्वत्र प्रामाणिक अर्थ ही दृष्टांत हुआ करता है हम विचार कर सकते हैं कि भाई देखो आप कैसे कहते हो यित्रविधेत्वा भाव तत्रित प्रमेत्वा भाव इसका दृष्टान्त नहीं है आपने बोला ना कोई कह सकता हम दृष्टांत देंगे आपको इसका कौन सा दृष्टांत जैसे नर सिंह हो नरको सिंह क्या नरव सिंह होते नहीं शश्रृंग नरशृंग खपुष्प हंद अनेको दृष्ट जिसमें आप विधेय पर भी नहीं है आप कैसे कहते व्यतिरिक व्याप्त नहीं होगा व्यतिरिक दृष्टान्त नहीं होगा तब जवाब इसका है आप जो दृष्टांत दे रहे हो ये सब क्या कोई प्रामाणिक वस्तु है? है वस्तु है क्या नरसिंह नाम का चीज कोई वस्तु है प्रामाणिक शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प मात्र है वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप नरसिंह बोल दिया श्रृंग बोल दिया लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करने मात्र से वस्तु सिद्ध नहीं होता और दृष्टांत कौन होते तो हमेशा जो प्रामाणिक हो प्रमाण से ग्राही हो किस प्रमाण से ग्रहण करोगे इनको बताओ नरसिंह वगैरह को है कोई प्रमाण जिसे आप ग्रहण कर सकते हो नरसिंह को नहीं है अतव यह प्रामाणिक दृष्टांत है इसलिए मित्र व्याप्ति के वास्तव में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा इस विषय में श्लोक बड़ा सुंदर दिया है ये चिन्नम भट्ट बड़ा सुंदर श्लोक है लब्ध रूपम क्वचित किंचित विधान मंत्री न तो न निषेध से लब्ध रूप क्वचित किंचित कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वरूप लाभ जिसने प्राप्त किया है जो वस्तु का स्वरूप लाभ प्राप्त हुआ है तादृगेव निषिध्य उसी का निषेध हो जिसका स्वरूप लाभ ही नहीं हो उसके तो निषेध के आकर हम वंध्या पुत्र को राजा नहीं बना सकते आंदोलन छड़ो पूरा देश व्यापी होगा आंदोलन भाई किसको निषेध कर रहे हो मैं राजा नहीं बनाऊंगा वो तत्व है क्या वंध्यापुत्र होता वस्तु नाम से कोई प्रमाण प्रमाणभृत तो उसको आप राजपद का निषेध भी कर लो लेकिन किसी भी प्रमाण से गृहित वस्तु ही नहीं है उसका निषेध करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है इसे जब नरस गृहित ही नहीं है वह अभिनेत अभाव का निषेध कैसे कर रहे हो अभिनेत का भाव? प्रमेत्व के अभाव कहने का मतलब क्या अभिनेत का निषेध करना प्रमेत को निषेध करना उसी में संभव है जहां पर पहले कहीं प्रसिद्ध हो कहते हैं लब्धरूप क्वचित किंचित्रेव निषिध्य विधान मंत्रे ना तो न निषेध से जिसका विधिमुख से कभी कहीं भी किंचित ग्रहण ही नहीं हुआ है उसका निषेध मुख से कहीं अन्यत्र निषेध करना भी संभव नहीं अतव नरशृंगादियों का दृष्टान्त बना करके अव्यतृत तथा प्रमेयत्व व्यति व्याप्त बनाना चाहेंगे यह नहीं हो सकता इस प्रकार से अमय व्यति केवल व्यतिकी और केवलान्व नाम का तीनों प्रकार लिंगों पर विचार हेतुओं पर विचार समाप्त इन हेतु पर और विचार क्या है विए? बाकी ये हेतु किस ती रूप से उत्पन्न होते क्या क्या हो तो इनको हेतु माना जाएगा इनका हमने कुछ, कुछ भी बोल दो हेतु हो जाएगा क्या कुछ भी अनुमान कर दो और हेतु मान लेंगे ऐसा नहीं होता फिर हेतु और हेतु में अंतर क्या रह जाएगा इसलिए भाषण को हेतुओं से अंतर करने के लिए पहले हेतुओं का असली रूप को पहचानना पड़ेगा कैसा होगा किन चीजों से युक्त होगा तो उस हेतु को हम सद हेतु मानेंगे उसकी व्यतिवेल के व्य हेतु नाम मध्यु व्यति पंच रूपोपन्न एवं स्वसाध्यम साधेतु क्षमता न तो एक ना ना। जो तीन प्रकार हेतु तो अपने पढ़ावय व्यति की खेल की उनमें से जो वेत्रे केतु है इस वेत्रे व्यतु को अपने साध्य को सिद्ध करना है तो पांच रूप से उपन्न होना जरूरी है वे पांच कौन जिन युक्त होना जरूरी है और पांच रूप से एक भी स्वरूप नहीं घटता है जिस हेतु तो में वह हेतु अपने तो साधु को सिद्ध करने में सक्षम नहीं माना जाएगा पानी पंच रूप पाणी पंचरूप कौन है पक्ष सत्तम सपक्ष सत्वम विपक्ष व्यावृत्ति अबाधित विषयत्म असत प्रतिशत असत प्रतिपक्ष पांच पक्ष में होना चाहिए सपक्ष में भी होना चाहिए विपक्ष में नहीं रहना चाहिए किसी अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण कौन प्रत्यक्ष आगम से यानी किसी अनुमान से बाधित नहीं होना अन्य अनुमान से बाधित अनुसत प्रतिपक्ष एक अनुमान को दूसरा अनुमान काटेगा का। उन्होंने सत्य भी उन्हें गा दिया प्रत्यक्ष और आगम से बाधित न हो अन्य अनुमान में द्वारा भी वह बाधित हो एवं इन तीन काम करते रहे पक्ष में रहना चाहिए हेतु को सपक्ष में भी रहना चाहिए हेतु को और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए हेतु ऐसे जो पांच संपन्न हेतु ही अपने साथियों को सिद्ध करने में समर्थ माना जाता है हेतो और आपका ये जो धुवत है आपका पर्वतोनी जो पर्वत है अग्नि वाला है क्यों क्योंकि इसमें धुआं दिखाई दे रहा है जिस पर्वत के ऊपर से धुआं निकल रहा हो उस धुएं का मूल में जाओगे और जरूर कोई चूहला जलता होगा कोई लकड़ी जला रहे होंगे ठंडी ताप रहे ठंडी भगाने के लिए अग्नि तापने के लिए जला रहे होंगे अग्नि जरूर होगा वहां यह आपका अनुमान सही बैठता है तभी जब आपने जो देखा हुआ धूम पर्वत में होना चाहिए पक्ष पर्वत जिसमें आप अग्नि को सिद्ध करने जा रहे हैं लेकिन धूम और अग्नि के व्याप्ति जहाँ किए थे महानस रसोई घर में रसोई घर धूम धूम और, और अग्नि दोनों की व्याप्ति स्थिर होनी चाहिए ये सफल सत्य हो गया और जल हृद में जल में तालाब में समुद्र में इत्यादियों में वहां नहीं होना चाहिए धोवा विपक्ष में न रहना और प्रत्यक्ष या आगम से बाधित भी नहीं है सब प्रतिपक्ष कोई घटारे देखिए अन्वय वितरय के हेतु धुवत्वादि में पूरे पांच रूप उत्पन्न हैं, तथा धुवत्म पक्ष से, से पर्वत तो से धर्म धुंवत्वत का धर्म पर्वत है एवं सपक्ष सप्तम इसे सपक्ष में भी है कौन सपक्ष सपक्ष महानस है ते सपक्ष महानस में वो धुआ विद्यमान था महानस में रसोई घर में धुआं देखा था लकड़ी जलाकर रोटी बना रहे थे उस समय जो है वहा धुआं के साथ साथ अग्नि भी अनुभव दिखाई दिया अग्नि रूप कार्य अग्नि रूपी कारण से जन्य कार्य धुआं है आपने भाव अग्नि और धुआं के बीच में रसोई घर में ग्रहण किए थे एवं विपक्षात महार्त विपक्ष समुद्र वहां पर व्यावृत्ति वहां धुआं नहीं है इसलिए वहां अग्नि भी नहीं है ये तत्र नास्ती धुआं का न होने से अग्नि का न होने का जो आप अनुभव करते हैं यही विपक्षात व्यावृत्ति कहा जाता है एवं अबाधित विषय धूमत्वर धुमत्व जो है अबाधित विषय भी है कैसे तथा धूमत्व से हेतु और विषय है साध्य धर्म धूमत्व हेतु का जो विषय कौन है साध्य रूपाधर्म साधु रूप धर्म कौन है तत् अग्निमत्तम और है तत के वो अग्निमत्ता तेनाली प्रमाण है न बाधितम न खतम किसी प्रमाण के द्वारा बाधित है न खंडित है तो आगम इनके मतलब दो ही प्रमाण है प्रत्यक्ष हो नए उपमान भी है नए न्याय ना, ना? उपमान भी है अन्य तीनों प्रमाणों में से किसी प्रमाण के द्वारा वह बाधित नहीं है एवं विषय एवं असत प्रतिपक्षत्व असन प्रतिपक्ष असत प्रतिपक्ष असंत प्रतिपक्ष असत है प्रतिपक्ष जिसका उस हेतु को कहते हैं असत प्रतिपक्ष हेतु ऐसा ही है उसका कोई सत्य प्रतिपक्ष विद्यमान नहीं खड़ा नहीं है उसके विरोधी कोई प्रतिपक्ष विद्यमान हो और खड़ा हो ऐसा नहीं है क्यों तथा साध्य विपरीत साधक प्रतिपक्ष साध्य के विपरीत माने साध्या भाव साध्य विपरीत क्या होगा साध्य का भाव उसका जो साधक कोई दूसरा हेतु हो उस हेतु को हम कहते प्रतिपक्ष वह प्रतिपक्ष सच धुमत्व हेतु तो नास्त व अनुपल्मा हेतु के प्रति है नहीं ऐसा कोई प्रतिपक्षी अतवा क्यों नहीं है क्योंकि ऐसा क्या उपलब्ध नहीं है अनुभव में नहीं है। पंच रूपयते हेतु में पांच रूप रूप से विद्यमान इसे अपना अग्निमत्व है इसको सिद्ध करने में समर्थ है ये समझना चाहिए और अग्निमत्व का साधकत्व तो इसलिए हेतु धूम में आ गया अग्नि पक्ष हेतु हेतो हो पक्ष इसीलिए अब हेतु जो हमने देखा था पक्ष का धर्म रूपे न उस पक्ष के बल पर अग्नि में, में सिद्ध किया ये भी पक्ष का धर्म है ये पर्वत में रहने वाला वस्तु है परमतरण परमत अग्नि क्योंकि पर्वत में जब धुआं रह सकता है रह रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है अब उसी के आधार पर हम कर लेंगे ये पर्वत में अग्नि भी रह रहा है तथा तो ही कैसे होता है समझा रहे हैं अनुमान से द्वे अंगे अनुमान का दो हिस्सा है दो अंग एक है व्याप्ति, दूसरी है पक्षधर्मता व्याप्या साध साम से सिद्धि व्याप्ति से क्या हुआ ये त्रत दुआ तथ्रवनी जहां जहां दुआ होगा वहां वहां अग्नि होगा ही इस तरह से जहां भी आपको धुआ देख रहे हैं वहां सामान्य रूपी है ऐसे व्याप्ति से ही आपने सिद्ध कर लिया है फिर परामर्शवर क्यों हो रहा है आगे धुआं को देखती व्याप्ति स्मृति हुई व्याप्ति स्मृति होते ही पर्वत में अग्नि सिद्ध हो गया आगे कोई जरूरत ही नहीं तब का बात सही आपका कहा व्याख्या साध्य सामान्य से सिद्धि व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होने के अंतर वहां पर क्या हुआ साधिका सामान्य की सिद्धि हुई वन्नी सिद्ध हुआ इन पर्वतीय वन्नी सिद्ध नहीं हुआ पक्ष का धर्मत्व न सिद्ध नहीं हुआ सामान्य रूप में न सिद्ध हुआ लेकिन अनुमान से, इन से भी पहले आप वन्नी सामान्य को सिद्ध करें। वन्नी ले कौन सा वन्नी है किसका धर्म है वो वन्नी विशेषण किसका है वो धर्म नहीं समझे विशेषण शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है किसका विशेषण है सिद्ध नहीं होता व्याप्ति से? पर्वत का विशेषण है ये कैसे सिद्ध हुआ पर्वतो वन्यमान पर्वतो वन्यमान आप बोल रहे हो ना ये कैसे सिद्ध हो रहा वन्नी को पर्वत का विशेषण बनाया पर्वत का धर्म कर करके आप सिद्ध कर रहे हो कैसे सिद्ध कर दिया व्याप्ति से हो जाएगा बात यह बात केवल व्यक्ति से नहीं होने वाला व्यक्ति से सामान्य ज्ञान हुआ धुआं होने से वह अग्नि जरूर होगा इतना ही शब्द लेकिन वह अग्नि मानसीय अग्नि है कि चतरीय वन्नी है या गोष्ठीय वन्नी है या पर्वतीय वन्नी है या अमठीय वन्नी है कोई और है कौन सा वन्य है वो उसकी विशेष रूप सिद्ध तब होगा ना जब उस पक्ष के साथ उसका संबंध जोड़ोगे विशेषण विशेषभाव से विशिष्टता पैदा करना पड़ेगा वो कौन करेगा ये तब होगा जब व्याप्त वैशिष्ट वह पर ज्ञान परामर्श बनता है बीच इस परामर्श को नहीं मानेंगे तो पर्वत व अग्नि के साथ संबंध जोड़ करके वह अग्नि पर्वतीय अग्नि है यह बात सिद्ध नहीं हो पाएगा यह प्रक्रिया बता रही है पक्षधर्मता धर्मता बलात् तो साध्य पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध और धूम में जो पक्षधर्मता है उसी का बल से हम क्या करेंगे साध्य में भी पक्ष संबंधित्व को विशेष रूप सिर्वत धर्मेण अतः क्या पर्वत का विशेषण रूपेण धर्म के रूप में सिद्ध करेंगे कैसे करेंगे वो भी धूमवत्ते वन्य पर्व संबदीय इसलिए धूमत सेतु के द्वारा वन्य को पर्वत संबद्ध हमें अनुमति करना है केवल सामान्य वनिका हमें अनुमान नहीं करना है अन्यथा साध्य सामान्य से व्याप्ति ग्रह देव सिद्धे कि फायदा है क्या साध्य सामान्य तो व्याप्ति ग्रहण से ही सिद्ध हो गया था फिर यह अनुमान प्रक्रिया लंबा चौड़ा अपनाने से फायदा क्या होगा यदि कोई विशेष अंतर ना पैदा हो इस बीच में विशिष्ट वैशिष्ट गई मैंने व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान सिद्ध किया वनी का व्याप्य वन्नी का व्याप्य धुआं वाला या पर्वत होने से यह पर्वत तो वन्नी वाला भी है नियम है जब व्याप व्याप्य जिसमें रह जाए जिसका व्याप्य रह रहा है वो तो व्यापक है वो जब व्याप्य रह रहा है तो व्यापक भी जरूर उसमें रहेगा व्याप्ति रह रहा है तो उस व्याप्ति का जो व्यापक होगा वह भी उस उस सिद्ध हो गया क्योंकि व्यापक है नहीं हुई ना धुआं से सिद्ध किया क्या। व्याप्ति का दर्शन प्रगम अग्नि को वहां से नहीं कर रहा हूँ और व्यापक है व्यापक से बिना धुम कर रहेगा तो शोभा है उसकी नहीं तो व्यापक है तो क्या मतलब और वहां धुआ नहीं है तभी तो अग्नि को मैं व्यापक कह रहा हूँ नहीं तो अग्नि का व्यापक कैसे कहोगे आप कैसे ना ना ना ऐसे नहीं हम कह रहे हमने कहा हमने ये कहा व्याप्य का व सिद्ध से व्याप्य में दर्शन हुआ वहां इसी के वजह से वहां व्यापक भी है सिद्ध कर रहे हैं यह है। मैंने व्यापक का होने का तो से व्याप्य का सिद्ध होना कोई जरूरी नहीं व्याप्य है तो निश्चित रूप से व्यापक वार रहेगा ही कारण क्या है व्याप्य न्यून देश में रहने वाला जब वो न्यून देश में रहने वाला वस्तु रह गया उससे संबंध जो अधिक देश में रहने वाले जो उसका कारण है वो तो रहेगा ही और आपने कहा वहां घड़ा है कर दिया अब एक कहने की जरूरत नहीं मिट्टी है कहने की जरूरत है क्या कि घट गया है व्याप्य कारण कौन है वो व्यापक है लेकिन यह कहा गया जब मिट्टी है जर्नी में घड़ा है मिट्टी है कहने से यह सिद्ध नहीं होता है कि वह घड़ा है हो सकता कोई भी कार्य नहीं केवल कारण मात्र पड़ा है इसलिए हमेशा नियम में होता है व्यापक का रहने से व्यक्ति का होना कोई जरूरी नहीं है इसलिए अयोगोल में अग्नि का रहने पर हम धूम है करके नहीं बोलेंगे भूल से भी अग्नि दिखाई दे वहां जरूर धुआं भी है ये कोई जरूरी नहीं है क्यों आरोपी अग्नि दिख सकती है आरोपी तग्नि है वहां धुआं नहीं है गर्म लोहा है वो भी आपको जलाता है अग्नि तो है वहां गौर विवाह से धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा गर्म पानी है उसमें अग्नि आरोपित थी इस समय आपको जला देगा धुआं नहीं इसे अग्नि व्यापक होने पर व्याप्त होगा कभी संभव नहीं है लेकिन जहां कहीं व्याप्त है निश्चित रूप से कारण व्यापक रहेगा ही इसलिए पर्वत में कर क्या रहे हैं हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं ना अग्नि से धुआं को नहीं सिद्ध कर रहे हैं धुआं से अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं क्यों धुआं है। वो जिस पक्ष में धर्म रूप में भाषित हो रहा है उसी के आधार पर हम वहां क्या करेंगे साध्य जो व्यापक है, उसके भी संबंध करना जरूरी है, तो उसको तो तो है। तो नहीं अनुमान से सम्बन्ध सिद्ध होगा नहीं तो जहां जहां धोआ है वहां वाग्नि ये तो सामान्य सिद्ध हो ही गया लेकिन जिस धुआं को मैं जा देख रहा हूं कहा देखा पर्वत में पर्वत का धर्म के रूप में धुआं को देखा तो उस धुआं का जो पर्वत के साथ संबंध है विशेष व्याप्ति में तो नहीं है ना व्याप्ति में इतना ने देखा और वहां एक प्रगंड जहां जाुआ है वहां वहां लेकिन पर्वत संबंध कहां से घुसा पर्वत संबंध धूम दर्शन से हुआ और वह पर्वत संबंध जो व्यापी में है उसी का संबंध उसी संबंध को हम व्यापक में भी सिद्ध करेंगे वह कैसे होगा अनुमान से होगा बिना अनुमान का यह संबंध जोड़ नहीं सकते आप जिसलिए मैं पर्वत में धुआं को देखा अतव उस धुआं के माध्यम से पर्वत में मैं अग्नि को संबंध जोड़ रहा सामान्य नहीं विशेष संबंध जो सिद्ध हो रहा है वह धूम में विद्यमान पर्वत धर्मत्व के वजह से वन्नी में भी पर्वत धर्मत्व आ गया यदि व्याप्त में पर्वत धर्मत्व न होता तो वन्नी में भी पर्वत धर्मत्व व्यापक में नहीं आ सकता ऐसे व्याप में ग्रीक पक्ष धर्मत्व पर्वत धर्मत्व को लेकर के हम वन्नी में जो पर्वत धर्मत्व लाना चाह रहे हैं परस्पर विशिष्ट वैशिष्ट नहीं करूंगा ये नहीं ला पाएंगे वह लाने की प्रक्रिया को ही अनुमान कहते हैं अनुमान कहतेमान सही वही समझा रहे पक्ष धर्मता बलात्साध्य पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध हेतुगत पक्ष धर्मता के बल से ही शादी में पक्ष संबंधित को विशेष को सिद्ध करते पर्वत धर्म धर्मण क्या है विशेष धर्म पर्वत धर्मी में स्वीकार कर रहे होने की वजह से वन्नी भी कैसा हो गया अन्यथा यदि आप प्रक्रिया को नहीं मानोगे साध्य सामान्य से व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धे है कि साध्य सामान तो सामान्य व्याप्ति के बदल से जब सिद्ध हो गया था तो फिर ये अनुमान आदि प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत क्या पड़ता है इसकी जरूरत इतने में है संबंध विशेष और सिद्ध करना वह संबंध विशेष क्या है जिसमें जैसा आप व्यापक देख रहे हो उसमें उसी प्रकार के संबंध को लेकर के हमें साध्य को भी स्वीकार करना है यही विशेष सिद्धि है संबंध विशेष की सिद्धि है और संबंध विशेष सिद्धि अनुमान का मुख्य फल है इसलिए तर्क भाषा की व्याख्या कर है चिन्हम भट्ट अन्नम भट्ट नहीं चिन्हम भट्ट उनका श्लोक निश्चित दिया जाए विशेष अनुगमा भावात सामान्य सिद्ध साधनात् अनुपन्नवाद अनुमान कथा पुनः विशेष अनुगमा भाव विशेष संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुगम नहीं हो रहा है धुआं का जैसे पर्वत से संबंध दिखाई दे रहा है वैसे अग्नि का पर संबंध हमें चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा है विशेष अनुगमा भाव विशेष में किसी प्रमाण से अभी अनुगम नहीं हुआ है और सामान्य में कमाम ले लोगे वनी सामान्य सिद्धि करना है उद्ध व्याप्ति तो से सीधे सिर्फ हो जाएगा जो व्याप्ति से सिद्धे उसी को अनुमान से भी सिद्ध करोगे सिद्ध कर तो बड़ा सिद्ध करना पीसे काट को फिर पीसा पिष्ट पेशन व्यर्थ सिद्ध साधनता मने पिष्ट पेशन दूसरी भाषा लौकिक न्याय है ना पीसे को क्या पीसना आठक पिसके आ गया उसको फिर पीसो व्यर्थ है उसे जो बात दूसरे तरीके से सिद्ध हो चुकी है उसको अनुमान से भी मैं सिद्ध करूं व्यर्थ प्रयास है ऐसे में सिद्ध साधनता दोष है वही करें यदि सामान्य गो को सिद्ध करने जाओगे तो सिद्ध साधन तो दोष आ जाएगा अनुपन्नवाद ये दोनों ही उचित नहीं है इसलिए क्या करना पड़ेगा अनुमान कथा कुत इसलिए इसमें अनुमान की कथा के आरंत्र के प्रवोजन क्या जाता है ऐसा प्रश्न पूर्वक जवाब दिया इसीलिए अनुमान की आवश्यकता पड़ी विशेषानुगम के लिए जो विशेषानुगम प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं था उस विशेष के लिए ही अनुमान की कथा शुरू हुई अच्छा आप कह कभी यस्तु अन्यो अपने अनविवित्री हेतु सर्व पंचरूपन एवस्यतु और अन्य भी जितने भी अनवि हेतु आप दृष्टान लेंगे उन सभी जो हमें समझ लेना स सर्व पंचरूपन एव सदेतु पंच, पंच होते हैं तो वे सद हेतु कहे जाएंगे अन्यथा नहीं अन्यथा हेत्भाष अहेतु इत्या क्या कहा जाएगा अहेतु है हेत्भाष है दुष्ट हेतु है असत हेतु है ऐसे शब्द उनको होने लगेगा केवल अनु चतुर्पन्न एवं स्वसाध्य जो केवलान्वी है वह चार उत्पन्न होकर अपना अपना साध्य को सिद्ध किया करेगा क्योंकि नाश थी विपक्षा विपक्षा जावृत्ति नाम का जो अंश था तीसरा वो घटेगा नहीं क्योंकि केवलान्वयी हेतु का व्यतिरिक्त दृष्टान होता ही नहीं विपक्ष ही नहीं होता व्याप्ति नहीं होती है विपक्ष ही नहीं है विपक्ष जागृत में लागू नहीं होता बाकी चार होगा पक्ष सत्तम सपक्ष सत्तम अबाध विषयतम असत प्रकक्षित विषयतम चारों चीज होना जरूरी है केवल व्यतिरेकी चाहुरपूर्ण नहीं वह प्रकार से केल व्यतिरिक भी चार उत्पन्न होकर सदु माना जाएगा तब तो से सपक्ष सत्व नास्ती सपक्ष इसमें नहीं घटेगा क्योंकि केल का सपक्ष होता नहीं है सपक्षा भावा इस बात चार कौन होगा इसलिए पक्ष विपक्षा विषयतम ये चार को लेकर केल व्यति हेतु सदहतु हो जाता है इस प्रसंग में बढ़ाते वक्त आपने तीन शब्द प्रयोग किया जिनका अर्थ हम नहीं जानते कौन से कौन से पुनः पक्ष सपक्ष पक्ष सपक्ष विपक्ष इन शब्दों का आपके मत में अर्थ क्या यही शासन में पूर्व पक्षी किसने अंग्रेजी में व्याख्या करके बोल दिया ईस्टर्न बर्ड पूर्व पक्ष पूर्व पूर्व मानी ईस्ट पक्षी मानी बर्ड पूर्व पक्षी ईस्टर्न बर्ड शब्दार्थ तो ठीक कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं लेकिन विवेक नहीं लगाया पश्चिम देश का पक्षी का अर्थ है क्या पूर्व पक्षी का पूर्व देश का पक्षी पश्चिम देश का पक्षी ऐसा अर्थ है नहीं पूर्व पक्षी पश्चिम पक्षी का अर्थ यहाँ पूर्व पक्षी कहते हैं एक होते सिद्धांत वाद में दो ही होते हैं शास्त्र में जब होता है दो आपस में कड़ा एक हमने सिद्धांत को प्रदान करना चाहता है दूसरे को विरोध करता है आप जो बोलेंगे उसके विरोध में बोलने वाला जो होता तो है उसको पूर्व पक्षी कहा जाए जिसे वेदांति अपना वेदांत प्रतिपादन करना है तो उस समय विरोध में कौन खड़ा होगा नहीं आई खड़ा होगा तो बहुत खड़ा होगा सबको पूर्व पक्षी कहा जाता है अनुवाद करने वाले दो गल्प कर दिया इसमें इसे कई शब्दावली ऐसे होते हैं जो शास्त्र होते हैं उनमें भी कई बार ऐसे भी होते एक ही शब्द एक शास्त्र में जिस अर्थ ने प्रयोग किया दूसरे शास्त्र में उस शब्द को उसी अर्थ में प्रयोग नहीं होता चौबीस गुण, गुण गिना दिए और व्याकरण में को गुण, गुण कह दिया। वहां तो अक्षर अ, ए, ओ अति अक्षरों का नाम गुण रख दिया इसे इसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं क्या हर दर्शन की अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं जो प्रयोग कर देते अपने व्यवहार में उन शब्दों का अर्थ तो उसी दर्शन के दृष्टि में ग्रहण करना चाहिए वहां अन्य दर्शन को घुसा के गड़बड़ नहीं करना कि अन्य दर्शन के में अन्य अर्थ हो तो वो अर्थ हो कैसे से कौन से दर्शनकार किस शब्द को किस अर्थ प्रयोग कर रहे हैं वो सब उसको ग्रहण करना इसे इन्होंने ज्ञान बुझके उठाया आपने पक्ष सब पक्ष विपक्ष कहा है एक राजा से पूछो वो कहेगा मेरा पक्ष है ये है इतना मेरा राज्य इसको मैं संभालते मेरा पक्ष है और ये मेरे सब पक्ष है मेरे मित्र राज्य वाला देश का राजा है सब पक्ष है और विपक्ष मैंने वो मेरा शत्रु है वहां तो अलग अर्थ हो जाएगा देना चाहते। अपने दर्शन में वो बताइए प्रश्न पूर्व के पुन पक्ष पक्ष पक्षा उच्चंत है संदिग्ध साध्य धर्म धर्मी पक्ष संदिग्ध साध रूपा धर्म है जिसमें ऐसा जो धर्मी है उस धर्मी का नाम पक्ष का संशय है वन्नी रूपी धर्म का जिसमें ऐसा पर्वत रूपी धर्मी को पक्ष कहा है हमें संशय धुआ संशय हुआ क्या पता है अग्नि है या नहीं यहां धुआं तो दिख रहा है हो सकता है धुआं हो अग्नि ना हो संशय हो गया इसे वन्नी रूपा धर्म संदिग्ध है संशयग्रस्त है जिस धर्मी में उस धर्मी को कहते हैं पक्ष यथा धूमानुमाने धूम रूपी हेतु प्रयोग करके किए जाने वाले अनुमान में पर्वता पक्ष पर्वत पक्ष है। सपक्षस्तु को कहते हैं निश्चित निश्चित साध्य धर्मा धर्मी। साध्य है रूपा धर्म जिसमें ऐसा धर्मी को सपक्ष कहेंगे जैसे महानस धूमानुमान में धूम हेतु का अनुमान में महानस में रोसोई ग्र सपक्ष है क्योंकि वहां पर आपका साध्य जो बनी इस हेतु धूम के साथ में निश्चय हो चुका है दिखाई दे रहा है हमें साथ साथ रसोई घर में आप आग जला रहे हैं लकड़ी फूंक रहे हैं और रोटी पका रहे हैं तो वहां देख रहे हैं लकड़ी के साथ धुआं जलता हुआ अग्नि के साथ दिख रहा है। इस अग्नि और धुआं दोनों को हम साथ में देख रहे हैं और निश्चय है वहां सनशनी है अग्नि का ऐसा निश्चित है साध्य मान वन रूपा धर्म जिसमें ऐसा स्थल विशेष रसोई घर आदि उसमें कहते हैं सपक्ष विपक्ष निश्चित साध्य भाववान धर्मी निश्चित है साध्य का अभाव जिसमें ऐसा धर्मी को कहते हैं विपक्ष यथा तत्व उसी धूम हेतु का अनुमान में महारदय महारदय होता है समुद्र है समुद्र में आपको क्या निश्चय है साध्य का अभाव वन्नी का अभाव निश्चय समुद्र बिजल में वन्नी का अभाव का निश्चय है निश्चय है साध्य मैंने वन्नी का अभाव ऐसा जिस स्थल जो स्थल विशेष है यहाँ वध है समुद्र है वहां पर निश्चय है इसे समुद्र को क्या कहेंगे विपक्ष कहेंगे विपक्ष तो विपक्ष पर्वत सपक्ष महानस, विपक्ष हो गया। अनुमान के, इनके अपनी नाषा तदेव अनुतिवलानुयी के केल व्यति के दशिता इस प्रकार से अनु अनु व्यति केवलानुयी और केल व्यतिरेकी सद हेतु का और उनके जो शब्द विषय जो आए थे पक्ष पक्ष आदि सबके कथन करते हुए इनका विचार समाप्त हो जाता है इसके बाद इनसे भिन्न जो कुछ भी हेतु होंगे होते हैं अतुअ्य हेत्वाभाषा तेजा सिद्ध विरुद्ध अनेकान्त के का प्रकरण समय काला प्रदिष्ट वेदात पंच और वे पांच माने जाते हैं सिध विरुद्ध अनेकांतिक, प्रकरण सम में सत में को अनेकांतिक विचार को और काला प्रतिष्ठ मैंने बाधित वेदात पंचमी अपने नामकरण कर रहे हैं इसका विचार बाकी कल देखेंगे